साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद यहाँ पर यह कहा गया है मन तो है चंचल चंचल मन को कहीं स्थिर नहीं कर सकते हैं बहुत कठिन है हम ध्यान के सहारे इस चंचल मन को कहीं एक बिंदु में इष्ट में केंद्रित करने की चेष्टा करते हैं यह चेष्टा हमारी सफल इसलिए नहीं होती है कि जब हम इसे कहीं एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तब मन भाग जाता है फिर से हम उसे पकड़ते हैं फिर मन भाग जाता है हम बार बार उसे पकड़ कर लाते हैं इसका आप अनुभव करते हैं प्रत्येक के मन के साथ यही दुर्दशा है तब हम क्या करें हम तो मनोविज्ञान नहीं जानते हैं इसलिए यह कठिनाई होती है इतने चंचल इतने गतिशील मन को हम अचानक एक स्थान में कैसे बिठा सकते हैं उसको परिधि में रखना पड़ता है जैसे हमने एक घेरा बांध दिया और हमने मन को स्वाधीनता दे दी मन तू तो घूमना चाहता है इस घेरे के भीतर में घूम जैसे भक्ति की साधना में हम घेरा दे देते हैं क्या घेरा देते हैं मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं अब हम ब्रजधाम में जाते हैं मथुरा में जाते हैं कारागार देखते हैं जहाँ पर भगवान का आविर्भाव हुआ था उसके पश्चात हम गोकुल में चले गए गोकुल में भगवान ने कहाँ कहाँ क्या लीलाएं की थी उसे देखकर आते हैं उसके बाद वृंदावन में कहाँ पर प्रभु ने कैसी लीला की थी उसे देख कर के आते हैं यह सब देखने के बाद आ गए भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं ध्यान में मन लगता नहीं है भागता है वह इष्ट में बैठना नहीं चाहता है तब हम क्या करते हैं उसको एक परिधि में घूमने को कहते हैं हम मन से कहते हैं मन प्रभु के जितने लीला स्थान है उनमें विचरण कर नाम रूप लीला धाम आप ये चार शब्द पढ़ते हैं नाम और जो नामी है उनका रूप तथा उन्होंने जो लीलाएं की है वे लीला धाम माने जिन स्थानों में लीलाएं की मानो इन चारों का चिंतन हो रहा है हम भगवान कृष्ण का अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं मन भागना चाहता है तो उन स्थानों में जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर प्रभु की लीलाएं हुई थी उन लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं तो मन को खाद्य मिल गया मन एक ही जगह पर नहीं बैठा रहा है मन जो भागना चाहता है हम उसको खाद्य प्रदान कर रहे हैं मन तू भागना ही तो चाहता है तू गतिशील है तो चुपचाप बैठना नहीं चाहता मत बैठ इस घेरे के भीतर में घूम नाम रूप लीला वह घेरा है जिस घेरे में हम मन को लगा देते हैं मन कहाँ भागेगा या तो कालिंदी तट पर भागेगा या कुंजवन में भागेगा या कालिया दमन में भागेगा प्रभु ने जहाँ पर लीलाएँ की थी वहाँ पर हम उसे ले जाकर कहते हैं अब तू घूमते रहा पर केंद्र कौन है हमारे इष्ट हैं इस प्रकार मन लीला का दर्शन कर रहा है जब ध्यान की गहराई बढ़ती है तब धीरे धीरे वह घेरा सिमटता जाता है एक दिन ऐसी स्थिति होती है जब हमारे हृदय में प्रभु ही विराजते हैं और अब कुछ गायब हो जाता है यह साधना में सिद्धि की अवस्था है मन को पकड़ने की विधा है इस प्रकार से मन को पकड़ा जाता है जैसे बहुत से लोग श्री रामकृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं उनके लिए उचित है कि जहाँ जहाँ श्री राम कृष्ण देव ने लीलाएँ की उनका दर्शन करें एक बार उनके जन्म स्थान कामार पुकुर के दर्शन किए कभी दक्षिणेश्वर में पंचवटी का दर्शन किया प्रभु ने अपने हाथों से यह पंचवटी लगाई थी बेलतला है जहाँ पर उन्होंने शक्ति की तंत्र की साधना की थी यह उनका कमरा है जहाँ पर वे विराजते थे भक्तों को उपदेश प्रदान करते थे जब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं तो लगता है मानो हम भी वहाँ पर भक्तों के साथ बैठे हैं राधाकांत जी का मंदिर है जहाँ पर पहली बार ठाकुर को समाधि लगी और उनका पहला चित्र खींचा गया यह भवतारिणी काली माई का मंदिर जहां पर उन्होंने पूजा की वहां वे कितना रुदन करते थे यह द्वादश शिव मंदिर है जहाँ वे भगवान शंकर की वंदना करते थे यह पंचवटी के नीचे की कुटिया है जहाँ पर उन्होंने अद्वैत की साधना की यह काशीपुर का उद्यान भवन है जहाँ वे एक जनवरी अठारह ईस्वी को कल पतरू बने थे इस प्रकार हमने मन से कह दिया ठीक है मन तो घूमना चाहता है ना तो श्री राम कृष्ण के नाना रूप और लीला धामों के इसी घेरे में जितना चाहे घूमता रहे जैसे जैसे मन घूमेगा बाहर का संसार विलुप्त होता जाएगा और उसकी परिधि एक दिन अत्यंत छोटी हो जाएगी और केवल इष्ट ही बचे रहेंगे